अशोक वृत तथा करवीर वृत का महत्में भगवान स्री कृष्ट ने कहा महराज अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा को गंद पुष्प दूप दीप सब्त धन्य से तथा फल नारी केल अनार लड़ुवादी अनेक प्रकार के नई वैद्ध से मनुरम पल्लवों से यु खभी शोक नहीं होता अशोक वरिक्ष की निम्लिखित मंत्र से प्रात्न करें और उसे अर्ग प्रदान करें अशोक व्रिक्ष आप मेरे कुन में पिता भाई पति सास तथा सशुर आधी सभी का शोक शमन करें वस्त्र से अशोक व्रिक्ष को लपेट कर प्ता कायों से अ वेदवती और सती की भाती अपने पती की यती प्रिय हो जाती है वन गमन के समय सीता ने भी मार्ग में अशोक व्रिक्ष का भक्ति पूर्वक गंद पुष्प दूप दीप नई वैध्य तिल अक्षत आदी से पूजन किया और प्रदक्ष्ण करवन को गई जोस्त्री तिल अक्षत गेहू संशर्फ आदी से अशोक का पूजन कर मंत्र सेवंदना और प्रदक्षण कर ब्रामनों को दक्षणा देती है वह शोक मुत्त होकर चीर काल तक अपने पति सहित संसार के सुखु का उपभोग कर अंत्में गोरी लोक में निवास करती है यह अशोक वृत सब प इसी प्रकार जेश्ट मास की शुक्ल प्रतिपदा को सुर्यो दैके समय अतियंत मनोहर देवता के उद्धान में लगे हुए करवीर व्रक्ष का पूजन करें। लाल सूत्र से व्रक्षों को वेश्टित कर गंध उष्प दूप दीप नईवैध्य सब्तधान नारी के नार भगवान विष्णु और शंकर के मुकुट पर रत्न के रूप में शुशोवित भगवान सूर्य के अतियंत प्रियत था विष्ण के अवास करवीर जहर कनेर आपको बारंबार्न मश्कार है। इसी तरह आक्रिष्णे नरज सा वर्तमानु इस मंत्र से प्राथना कर ब्राम सूर्य देव की प्रसंता के लिए इस वृत को अरुधंती सावित्तरी सरस्वती गायत्तरी गंगा दमनियंती अनुसुया और सथ्यभामा आदीपती वृता इस्त्रियों ने तथा अन्य इस्त्रियों ने भी किया है इस करवीर वृत को जो बक्ति पूर्व करता है वह अने कोकिला व्रत का विधान और महत्मे राजा युदिष्टिन ने पूछा भगवन जिस व्रत के करने से कुलिन इस्तरियों का अपने पती के साथ परस पर विशुद्ध प्रेम बना रहे उसे आप बताईए भगवान स्री कृष्ण बोले महराज यमुना केटक पर मतुरा नामक उनकी राणी का नाम कीर्ती माला था वह बड़ी पति व्रता थी एक दिन कीर्ती माला ने अपने कुल गुरु वसिष्ट मुनी से प्रणाम कर पूछा मुनी स्रेष्ट आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताईए जिससे मेरे अखंड स्वभाग्य की व्रद्धी हो वसिष्ट ज कि श्रामण मास भर नित्य स्नान रात्त्री भोजन और भूमिशयन करूंगी तथा ब्रह्मचर्य से रहूंगी और प्राणियों पर दया करूंगी प्रातहा उठकर सब सामग्री लेकर नदी तलाब आदी पर जाएं महादंत धावन कर सुगंदित द्रव्य तिल और आव इस प्रकार 18 दिन तक स्नान करें अनंतर सरवोश दियों का उप्टन लगा कर आँ हटो दिन तक स्नान करें शेश दिनों में वट्च का उप्टन मलकर स्नान करें तरं अनंतर सूरिय बगवान का ध्यान करें इसके बाद तिल पीश करके उससे को किना पक्षी की म तिल चावल दुर्वादि से उसका पूजन कर इन मंत्रों से प्राथना करें। तिल सहे कोकिला देवी आप तिल के समान कृष्णवर्ण वाली है। आपको तिल से सुक प्राथ्त होता है तथा आपको तिल अतियंत प्रिय है। आप मुझे सोभाग्य संपती तथा उत इस विधी से एक मास वृत कर अंत में तिलपिष्ट की कोकिला बनाकर उसमे रत्न के नेत्र और सुवर्ण के पंख लगाकर तामरपात्र में स्थापित करें दक्षिन सहित वस्त्र धान्य और गुण ससुर्दय व्यग्य पुरोहित अथवा किसी ब्रामन को दान करें � वह सात जन्म तक सोभाग्यवती रहती है और अंत में पुत्तम विमान में बैटकर गौरी लोग हो जाती है। वसिष्ट जी से इस वृत का विधान सुनकर किर्ति माला ने उसी प्रकार कोकिना वृत का नुष्ठान किया। उससे उन्हें अखंद सोभाग्यपुत्र सु अन्न भी जो इस्त्रिया इस व्रत को भक्ति पूर्व करती है उन्हें भी सुख सोभाग्य आदी की प्राप्ति होती है भृत तपो व्रत का विधान और फल श्री भगवान कृष्ण बोले महराज अब मैं सभी पापों का नाशक तथा सुर असुर और मुनियों के लिए भी � आत्मशुद्धी पूर्वक उपवास कर रात में घृत्म्रशृत पायस का भोजन करना चाहिए दूसरे दिन प्रातह उठकर पवित्र हो आच्मन कर बिल्व के काष्ट से दंतधावन करें अनंतर इस मंत्र से महादेव जी की प्रात्ना करनी चाहिए महादेव मैं आपकी आ� जिस प्रकार मेरा यह व्रत निर्विग्न पूरण हो जाए आप ऐसी कृपा करें नियम पूर्वक सोलह वर्ष परियंत प्रतिपदा का व्रत करना चाहिए फिर मारगशीश मास की प्रतिपदा को उपवास कर गुरु जनों से आदेश प्राप्त करके महादेव का स्मर शिव को निवेदित करना चाहिए शिव भक्त सहफळ्स माध्निक refers प्रावनयों को निमंट्रित कर वस्त्रावुशन आदि से पूजन कर भोजन कराएं या आठ लमपती को हुजन कराएं कि यदि शक्ति ना हो तो एक दिन ही Κाई भोजन करें निराहार व्रत करके र स्नान करके सभी सामग्रियों को लेकर शिवजी का उद्धर्तन एवं पंच गव्य से स्नान कराना चाहिए अनंतर पंच अमृत तिलमिश्रित जल और गर्म जल से स्नान कराना चाहिए इसनान के अनंतर कपूर चंदन आदी का लेप कर कमल आदी उत्तम पुष्प चड� घंता एवं भाती भाती के नई वैद्य महादेव जी को समर्पित कर अगनी प्रज्वलित कर एवं उसकी पूजा कर विधी पूर्वक हवन करना चाहिए। घर आकर पंच गव्य प्राशन कर आचार्य आदि को भोजन कराकर अपने सभी बंधुओं के साथ मोन होकर भोजन क मंनवन भक्ति शरद्धापूर्वक्त सांगोफ़ पांग निद्रिष्ट विदी से पूजन करें एवं यदि कोई व्यक्ति निर्दन हो तो वह स्रद्धापूर्वक्त चल कुष्प आदी we raty इससे वृदि के समईंगोंब्वन फल की प्राप्ति होती है श्रद्धा परक सोलवे वर्ष में पारण के दिन शिव जी की पूजा कर सोने की सींग चांदी के खुर और घंटा कासे के दोहन पात्र के साथ उत्तम गाएं महादेव जी के निमित शिव भक्त भ्रामन को देनी चाहिए।